suroki sabu सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जलगांव से हमारे पास बच्चे जुड़ रहे हैं नूतन ध्यान मंदिर से इस विद्यालय से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं तो वहां के नूतन ध्यान मंदिर के प्रिंसिपल सर हैं उनसे बातें करेंगे आप सभी की तरफ से प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत स्वागत है हमके शाम है नूतन ध्यान मंदिर अड़ाव जलगांव महाराष्ट्र एक शाड़ी स्थापना आम शाड़ मध्य पांचवी पास बारावी पर्यत चलता जवर जवर आम् शाड़े अठराशे विद्या है त्रेचा चौरे चलीस शिक्षक आम शाड़ मध्य okay. भव्य शी इमारत आ शाची है पटांगण है सकापार शा बढ़ते हाँ नाव सा हाँ, में हमारे साथ न्यूतन ध्यान मंदिर से बच्चे जुड़ेंगे जो बहुत ही अच्छा स्कूल है न्यूतन ध्यान मंदिर जैसे की प्रिंसिपल सर ने अभी बात किया हमसे और उन्होंने बताया उनका स्कूल जो है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा इमारत है उनका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और पहली से लेकर पांचवी तक और फिर छठवी से लेकर दसवीं तक के बच्चे उनके पास पढ़ाई करते हैं और अट्ठारह सौ से अधिक बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि हम अभी बच्चों से बात करेंगे और बच्चों को इस कॉम्पिटिशन में किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं आइए देखते हैं आप सभी की तरफ से बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आप सुन रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ हमारे साथ नूतन ध्यान मंदिर से बच्चे जुड़ रहे हैं हेलो नाम क्या है आपका गंगा तुकाराम सोलंकी गंगा तुकाराम सोलंकी गंगा आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं आठवीं का आठवीं का में पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात है गंगा और एक गाना सुनाइए थोड़ा सा ही सुनाना है एक मुकड़ा एक अंतरा ठीक है सुनाइए थोड़ा शोर है दिल में थोड़ा थोड़ा गुमसुम है थोड़ी थोड़ी साफ है बातें थोड़ी थोड़ी उलझन है थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में थोड़ा थोड़ा गुमसुम है थोड़ी थोड़ी साफ है बातें थोड़ी थोड़ी उलझन है माहरू देश को कर मेरी चात देश हो माहेरू माहेरू माहेरू देश दे, माहे रू, माहे रू, माहे रू, दे कर मेरी चाक हो कर्क देश देखून माहेरू माहेरू तुमसे मिली तो यू लगा खुद से हुई हूँ हु मेरू भरू मेरे प्यार की हरदास तुझ तो पे खत्म तुझ शुरू तुझे से जोड़ दो माहरू बेसुकून कर मेरी चादूल कर कबूल माहरू माहरू ओके okay, गंगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है धन्यवाद शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडो 90.4 एफएम पॉइंट नूतन ध्यान मंदिर से बच्चे जुड़ रहे हैं और प्राची प्राची दीपक पाटिल प्राची नूतन पाटिल हमारे बीच में है प्राची कौन से क्लास में आप पढ़ते हो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ती हूँ डिवीज़न ए में पढ़ती हूँ मेरे स्कूल का नाम नूतन ध्यान मंदिर है और आपके परिवार में कौन कौन है मम्मी पापा भाई और मैं अच्छा अच्छा नूतन हमें एक बहुत ही सुंदर गाना सुनाई सभी एक लिए एक, एक अंतरा ठीक है पूरा नहीं गाना है। ओ जीना जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चून लहराई जीना जीना ने उड़ा गुला री चून रिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चून लहराई जब जब मुझे पे उठा सवार माही तेरी चून रिया लहराई जीना जीना रे उड़ा गुला माही तेरी चून रिया लेराई रे जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हुआ एक दिन चमकूंगा लेकिन मेरा सितारा हुआ माहिरे माहिरे तेरे बिन तो अधूरा रहा माहिरे माहिरे मुझसे रूठी मेरी परछाई हो मेरी परछाई मेरा ख्याल मही तेरी चूनारिया जीना जीना जीनारे उड़ा गुलाल मेरी चूण रिया रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है आई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चून प्राची बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर प्राची लिख के बेच दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर प्रा, प्राची न्यूटन पार्टी आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार आप सुन रहे हमारे बीच में जलगांव से बच्चे जुड़ रहे हैं नूतन ध्यान मंदिर से अभी हमारे साथ हैं प्रणाली प्रणाली बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए अपना नाम कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं और परिवार में कौन कौन है मेरा नाम प्रणाली रविंद्र है मेरे स्कूल का नाम नूतन ध्यान मंदिर है मेरे पापा है मम्मी है मेरा भाई और मैं ओके okay, प्रणाली बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि एक मुकड़ा एक अंतरा एक गीत सुनाइये में तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ मो जो दुनिया है ये वन है कांटो का तू पुल है ओ मां ओ मां ओमा ओ मां दो खन है माँ तेरी अखिया दो मेरे लिए जागी है तू मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रत्तिया मेरे नंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं रोया तू रोई मेरे मेरे रोने पे तू बलहारी है ओ म होती होती है है बच्चों की जा होती है, ओ होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओके okay, प्रणाली बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने माँ पर सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को अच्छी लगी हो तो प्रणाली लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर प्रणाली बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक आपको आप सुनने रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करो हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए और परिवार के बारे में और कौन से क्लास में आप पढ़ते हो मेरा नाम पंकज साड़ मेरे घर में माँ और पिताजी है और एक छोटा भाई है ओके पंकज बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गाना हम सभी को आप सुनाए देवा तुझा दारिया गुण गान गाया तू जाइना मान साचा जन्म जाई वया देवा उधार कराया भारती छाया तुझी समिद माया मोरया हे देवा तुझा दारियालो गुण गान गाया तुझाइना मान साता जन्म दाई वाया देवादि हार उदार कराया आभा छाया तुझी गमी माया बोरया ओंकार स्वरूप तुझ सरा सरा मंदिर दि पान संग फूल तु सुगंध भगता पटेरा का गरीबा माजी शक्ति तुझी भक्ति एक रूप देवा दिली हाक उदार कराया आभाड़ा की छाया तुझी समुद्राजी माया मुदिंत तुझ करा तुझ बुद्धिदाता चरण मिला तुलायाता दन काज दहा दिवसी गजर देवाचा संकटाला वर देई अवतार देवा देवा दिल्ली हा कराया तुझी माया पंकज बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर भक्ति गीत आपने गणपति बप्पा का सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए तो मैं चाहूंगा कि पंकज की आवाज अच्छी लगी हो तो पंकज सालून के लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप पंकज बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जलगांव से बच्चे जुड़ रहे हैं नूतन ध्यान मंदिर से एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार अपना नाम और परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए कौन से क्लास में आप पढ़ते है वो भी बताए मेरा नाम हेमां प्रमोद चौधरी है मैं दसवीं कक्षा में पढ़ती हूँ तीन लोग रहते है मेरे परिवार में पापा मम्मी सब लोग परिवार में रहते अच्छा हेमंत कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप दसवीं में अच्छा दसवीं में पढ़ रहे हैं तो आगे आप क्या सोचा है क्या बनना है आगे पढ़ना है या कुछ काम करना है आगे पढ़ना है मुझे अच्छा क्या बनना है पढ़ के क्या बनेंगी आप मैं पोलिस बनना चाहती हूँ पर मेडिकल टेस्ट में मुझे लेंगे या नहीं मुझे पता नहीं मेरे शरीर में थोड़े राग ऐसी है इसके वास्ते मेडिकल टेस्ट में मुझे ना कर सकते है अच्छा मेरी इच्छा में पोलिस बनू ओके okay, हेमंगी आपकी इच्छा है तो जरूर पूरी होगी कोई बात नहीं है दाग कोई बीच में आपको नहीं आएंगे आप अच्छा हिम्मत करके मेहनत करिए आगे बढ़िए और हेमंगी आपको पता है कि यहाँ पर डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है तो इसमें आप एक एक गीत आपको सुनाना है एक मुकड़ा एक अंतरा पूरा गाना नहीं सुना तू आता है सीने में जब जब सासे फरती हूँ हवा के जैसे तू आता है सीने में जब जब सासे भरती हूँ तेरे दिल के गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा के जैसे चलता है तू मैंने की जैसे उड़ती हूँ कौन यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ पे तुझ पे ही आके रुके के को मांगे ही क्या कहना था जो कह चुके मेरी बेखबर मैं तुझसे ही चुप चुप गई तेरी आखें पड़ता हूँ कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ ओके okay, हेमंगी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और मैं चाहूंगा हमारी सभी लिसनर से कि हेमंगी की आवाज अच्छी लगी हो तो हेमंगी प्रमोद चौधरी लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर हेमंगी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पुलिस बनने के लिए धन्यवाद इस कॉम्पिटिशन में आने के नमस्कार आप इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में नूतन मंदिर से बच्चे जुड़ रहे हैं जलगांव से तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है नमस्कार अपना नाम अपना क्लास और आपके परिवार में कौन कौन है बताइए मेरा नाम है साक्षी देवीदास शेवाड़े में एट कक्षा में पढ़ती हूँ परिवार में कौन कौन है मम्मी बेन पापा नहीं है मुझे अच्छा अच्छा कोई बात आ, साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा की डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में एक गीत आपको सुनाना है एक मुकड़ा एक अंतरा तो अच्छे से सुनाई कि तुम ही यो क्योंकि तुम ही यो अब तुम ही यो जिंदगी अब तुम ही तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सही कोई लमह मेरा न हो तेरे बिना हर सांस ओ क्योंकि तुम ही हो क्योंकि तुम तुम ही ही हो हो अब जिंदगी अब तुम ही हो योजना भी मेरा दर्द भी मेरी आश की अब तुम ही हो तेरे लिए में खुद को जो दे दिया है। तेरी वफ़ा ने मुझको संभाला सारे गमों को दिल से निकाला है तुझी से जुड़ा है नसीब मेरा तुझी पाके अधूरा न रहा ओ क्योंकि तुम ही यो अब तुम ही यो जिंदगी अब तुम ही हो। ओके okay, साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स को आपकी आवाज़ पसंद आए। तो जिन्हें आवाज पसंद आ रहा है वो साक्षी देवदास शिवाडे लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सारी शुभकामनाएं आपको बेस्ट ऑफ लक थैंक यू नमस्कार आप सुंदर रेडू मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन जलगांव के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने बीच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक एक आकर और मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नमस्कार आप सुंदर रेडू मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जलगांव से ध्यान मंदिर विद्यालय से बच्चे जुड़ रहे हैं अल्नूरी हमारे साथ है अल्नूरी आप अपने बारे में बताते हुए एक गीत का परफॉर्मेंस कीजिए मंजिल रु सु है खोया हैरात आए ने दे नए बहाने दे खाबू की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपने करम की काला दार बहुत बहुत धन्यवाद अल नूरी शुक्रिया रंग से रोगी सब 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन। हेलो नाम बताइए। काजल भारत महाजन okay. नमस्कार आप सुंदर रेडी 90.4 एफएम तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी हमारे बीच में काजल महाजन है काजल अपने बारे में बताइए। आपके घर में कौन कौन है और कौन से क्लास में आप पढ़ती है एक स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ मेरे घर में मम्मी पापा और दो भाई ओके okay, काजल एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाइए हम सभी को मैंने जीना जीना कैसे जीना ना सिखा, जीना कैसे ना जल आप सुन रहे हैं रेडीमो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन और जिस भी बच्चे की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो उसका नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर धन्यवाद काजल बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आपको नमस्कार आप रेडियो 90.4 इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जलगांव से बच्चे जुड़ रहे हैं न्यूतन ध्यान विद्या मंदिर से तो अभी अश्विनी पटेल हमारे साथ हैं अश्विनी आपका बहुत बहुत स्वागत है बताइए आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं और घर में कौन कौन है मैं में पढ़ती हूँ और मेरे घर में मम्मी पापा और भाई छोटा ओके अश्विनी आप एक छोटा सा गाना सुनाइए अच्छा मिलने का मौसम आया है सब से छुपा के तुझे से लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी से पहली बार आया है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, आ, आ, आ, क्यों एक पल की बेजुदाई सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरे सासों में समाए ना आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार में कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में कैसे बताओ जज बात है मेरे मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है सब कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ वहा ओके okay, अश्विनी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बेस्ट ऑफ लक थैंक यू आप सुन रहे हैं और हमारे साथ जलगांव से बच्चे जुड़ रहे हैं नूतन ध्यान मंदिर से तो आइए काजल हमारे बीच में है काजल अपने बारे में बताइए और घर में कौन कौन है वो बताइए कौन से क्लास में पढ़ते हैं वो भी बताइए मैं सेवेंथ स्टैंड में पढ़ती हूँ मैं मम्मी पापा और मेरा भाई है ओके काजल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूंगा कि एक गीत सुनाइये बेड़ को नोल बाजे ढोल बाजे ढाई नोल बाजे ढोल बाजे ढाय ढायढ है दिन दिन तनाक आ जाओ नात पैरों से बेड जरा खो न गाड़ सिंध ढोल बाजे ढोल बाजे ढा ढाई ढाई ढमढ न गाड़ ढोल बाजे ढोल बाजे ढाढ़ ढा ढाई ढमढ़ खटखट खट खट खट बाज दस दस बोन अब तक आया कब से है कब से देखे नहीं कि अब तो ढोल आजा बामड़ घुमड़ घूमे कि नजर की मोल माल गुंजे वे बालूम की चोल न गाड़ ढोल बाजे ढोल बाजे ढाई ढाई ढाई ढमढ न गोल बाजे ढोल बाजे ढाई ढायढ सीता नहीं पिज़ारे रे धीनों ना गर्भर की चोर गर्ब करो मैं उतार घर जाऊ उतारू नहीं कर सीता झूमे जा पल पल पल पल पल बीता जल जल नाच अब जल आ जा थर थर थर थर काफे थर थर डर डर से डर अब आ जा हाँ बागों में बोला बोला नहीं बोला मन बदला रे दिल का भूगोल न गाड़ी संग ढोल बाजे ढोल बाजे ढाई ढाई ढाई ढाई न गाड़ी संग ढोल बाजे ढोल बाजे ढाय दिन एंत धिंतरा चौ के तो पैरों से बेड़ो न गाड़ी संग ढोल बाजे ढोल ढोल ढाई ढाई ढाई ढाई ढाई ढाई ना काजल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है प्रकर्ता हूँ सभी को पसंद आए और बहुत सारी शुभकामनाएं बेस्ट ऑफ लक आपको थैंक यू थैंक यू नमस्कार आप एफएम डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ जलगांव से बच्चे जुड़ रहे हैं अभी हमारे पास निशा ताइडे हैं निशा ताइडे आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने बारे में बताइए और परिवार के बारे में बताइए मेरे घर में मैं हूँ मेरे मम्मी पपा और दो भाई है कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप आरती ओके निशा एक गाना आप सुनाना है आपको ओपन राउंड में तो सुनाइए मुकड़ा अंतरा